श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरासी पच्चीस जून 1884 उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं परंतु उस उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा इसका फिर पता नहीं लेते दूसरी श्रेणी के वैद्य ऐसे होते हैं जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं अगर रोगी नहीं खाना चाहता तो उसे तरह तरह से समझाते हैं ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आदमियों को समझाते भी हैं जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर मीठी बातों से रोगी नहीं मानता तो बल का प्रयोग भी करते हैं जरूरत होती है तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं उसी प्रकार उत्तम श्रेणी वाले आचार्य भी हैं ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं पंडित जी महाराज अगर उत्तम श्रेणी के आचार्य हों तो क्यों फिर आपने ऐसा कहा कि समय के आए बिना ज्ञान नहीं होता श्री राम सच है परंतु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाए अगर मुंह से ही निकल जाए तो बेचारा वैद्य भी क्या कर सकता है उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ तेरे कौन कौन हैं सोचो उसके बाप नहीं हैं परंतु बाप का ऋण है तो वह कैसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है सुना पंडित जी जी हाँ मैं सब सुन रहा हूँ श्री रामगुर एक दिन काली मंदिर में कुछ सिख सिपाही आए थे काली माता के मंदिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई एक ने कहा ईश्वर जया जयामय मैं है मैंने कहा अच्छा सच कहते हो कैसे तुम्हें मालूम हुआ उन लोगों ने कहा क्यों जनाब ईश्वर हमें खिलाते हैं हमारी इतनी देखभाल करते हैं मैंने कहा यह कैसे आश्चर्य की बात है ईश्वर सबके पिता हैं अपने पुत्रों की देखभाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा क्या पड़ोस वाले उनकी खबर लेंगे नरेंद्र तो फिर दया मैं न कहें श्री राम कृष्ण क्या मैं मना करता हूँ मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अपने आदमी हैं कोई दूसरे नहीं पंडित जी बात अनमोल है श्री नरेंद्र से तेरा गाना मैं सुन रहा था पर अच्छा न लगा इसलिए चला आया कहा अभी उम्मीदवार है गाना फीका जान पड़ने लगा नरेंद्र लज्जित हो गए मुँह लाल हो गया वे चुप हो रहे